कभी उनका परीक्षण करके देखे हुआ किसी सिस कोई धर्मगुरु आएगा 10 दिन रुकेगा तो उसका एक दो किलो वजन बढ़ेगा और मैं जब फिर में आता हूँ तो समाज के बीच से वापस जाता हूँ तो एक दो किलो शरीर का वजन कम ही हुआ होगा चूंकि चेतना तरंगों का प्रभाव होता है कि जब शरीर से व्यक्ति अपना कुछ लुटाता है तो कुछ ना कुछ घटता जरूर है और उसका प्रभाव इस फूल में पड़ता है उन चेतना तरंगों में नहीं पड़ता तीन दिन का सूर हो चुका मैं बार बार चिंतन इसलिए दे रहा हूँ बार बार कह रहे मुझे आवश्यकता है मगर तुम्हारे विचारों में भी जानता हूँ जो है हजारों लाखों की अपेक्षा अगर एक का भी चिंतन तो हुआ पांच सात हजार से अधिक लोगों ने दो दिनों में गुरु दीक्षा प्राप्त की आज अगर का लाभ है क्या कथावाचक कथा सुना के चले जाते हैं कितने लोगों का लाभ होता है मगर आज कम से कम इतने लोगों ने नशा मुक्त और मांसाहार मुक्त जीवन जीने का संकल्प लिया मैं बात होकर समाज में इसलिए आता हूँ भगवान की जय मैं कथावाचकों के बुराई इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे उनसे कोई है ईर्षा फिर कुछ संस्थाएं जो समाज में अच्छा कार्य भी कर रही हैं। मगर कथावाचकों को कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि जिस तरह सत्यनारायण के कथा आज उनका उसका अनादर किया जा रहा है या पंडितों का अनादर हो रहा है चूंकि ब्राह्मण अपने ब्राह्मणत्व तो से गिरते चले गए पहले ब्राह्मणों में अलौकिक क्षमता हुआ करती थी तपस्वी हुए कर, हुआ करते थे साधना किया करते थे शोध किया करते थे धर्म होते थे अष्टांग योग का पालन किया करते थे समय में उठता पूजन करना कितने समय भोजन करना, क्या कार्य करना मगर वो परंपरागत धीरे धीरे करके घटता चला गया धीरे धीरे घर कमाए जाने लगे वही भी हमारे इतने शिष्य हो गए हमारा इतना बड़ा संप्रदाय हो गया इस संप्रदाय बना रहे हैं उनसे कहीं भी कई कही बार पूछा जाता है आप किस अखाड़े के स्वामी घर में भी अखाड़े बन रहे हैं मैं पूरे मानवता के बीच का मानवता का एक प्रतीक हूँ एक मानवता के रूप में अपने आप को ढाल लो मेरा कोई अखाड़ा नहीं है मैंने भक्ति मानव कल्याण संगठन का जो गठन किया है वो माँ की ऊर्जा को समेट करके जन कल्याणकारी कार्यों में लगाने के लिए क्योंकि संगठन में शक्ति होती है सामर्थ होती है और मैं अपने द्वारा ही सब कुछ कार्ड नहीं करना चाहू मेरे पास समय ने पूर्व जानकारी दिया है की मेरे द्वारा एक यज्ञों को जो संकल्प चल रहा है उन आठ यज्ञ समाज के बीच मेरे द्वारा पूर्ण किए जा चुके हैं और फिर सौ यज्ञ स्थान में होने हैं मेरा अधिकांश समय प्रज्जवलित अग्न के समक्ष ही गुजरना है मैं अपनी चेतना तरंगों के माध्यम से समाज में इतना जागृत करना चाहता हूँ शिष्यों के अंदर इतनी सामर्थ्य देना चाहता हूं कि मेरे द्वारा दिए जा रहे हैं प्रवास दुर्गा चालीसा आरती पूजन केवल इतने को यदि घर घर पहुंचाएंगे मां के ध्वजित घर घर बैठा हुआ तो समाज धीरे धीरे करके मुक्त और मांसाहार मुक्त होता चला जाएगा क्योंकि समाज के पतन के मूल दो कारण है प्रारंभिक वैसे तो अनेकों कारण होते हैं नशा और मांस का भक्षण करना नशा पतन का मूल कारण है दूसरा मांस का भक्षण करना अनेकों साधु संत को पौआ चढ़ाते हैं ये कोई नई बात मेरे द्वारा मगर आवाज कौन उठाएगा समाज तो धर्म भीर होता चला जा रहा है क्योंकि गीता का ज्ञान देकर के भगवान के उसने तो अर्जुन की पहचान बना दी समाज के अंदर महाराज इतने कथावाचक होकर इतने धर्माचार होकर के अरे अर्जुन की सेना में जिस तरह सेनानी फेनान, थे उस तरह के सेनानी ही तैयार कर दिए होते राम ने बनरों में इतनी शक्ति सामक भर दी कि बानर जाके रावण जैसे शक्तिशाली सम्राज्य भी नष्ट करने के लिए आगे तो बढ़ गए उसके अस्तित्व को मिटाने में सहायक सिद्ध हुए असंभव कुछ नहीं होता और उसी से उसी असंभव को संभव करने प्रगत सत्ता ने फिर एक माता भक्ति मानव कल्याण संगठन का गठन करके यह रास्ता प्रशस्त किया मैं उसका केवल एक उसी तरह जिस तरह आप सदस्य है उसी तरह मैं भी एक सदस्य हूँ सत्य भगवान की जय मेरा समय अधिकांश है उस आश्रम में ही गुजरेगा मां के चरणों में गुजरेगा समाज में बहुत कम समय शायद मेरे द्वारा दिया जा सकेगा मगर मेरी एकांत की चेतना तरंग मैंने कहा है कि अगर सात तहखाने के अंदर भी मुझे बंद करके डाल दिया जाए तो मैं जिस कोने में जहां जैसा चाहूंगा वैसा चिंतन प्रवाहित कर सकता हूँ मैंने अनेकों भविष्वाणी की समाज उसको तलाफे चुकी समाज मुझे जानना चाहता है समझना चाहता है पूर्व मेरे पंद्रह वर्ष का समाज समय समाज के बीच अध्यात्मिक क्रम से गुजरा है मैं चाहता तो सकता, कह सकता कह कहा सत्य की आवाज ऊपर उठाई नहीं जाती की आज भी चुनाव नजदीक आ रहे हैं मुझे किसी राजनीतिक पार्टी से कोई वो नहीं मैं किसी राजनीतिक पार्टी का गुलाम हूं मैं व्यक्ति विशेष को महत्व देता हूँ मगर फिर भी यदि समाज का हित हो तो जो प्रमुख दो तीन पार्टियां हैं समाजवादी पार्टी है कांग्रेस है बहुजन समाज पार्टी है भारतीय जनता पार्टी है इन प्रमुख चार पार्टियों में कोई पार्टी का प्रमुख व्यक्ति जो मुख्यमंत्री बनने का दावेदार अपने आप को कहता हो आए अपनी पार्टी की सहमति लेकर के और मेरे ग्यारह सूत्री कार्यों का संकल्प लेकर हम ग्यारह सूत्री कार्य लागू करेंगे जनहित में मैं कह रहा हूँ चुनाव एक महीने रहेगा मैं उसे इतनी सामर्थ्य दे, दे दूंगा की वो अपनी मुख्यमंत्री की गद्दी स्थापित कर लेगा कुछ नहीं है विधायक सांसद हैं उनसे मिले जहां उनके जीतने के आसार नहीं थे उन्हें वहां पर जिताया गया है, जन चेतना का प्रवाह मोड़ देना कोई बड़ी बात नहीं है यहां भी बैठे जिनके मैंने पहला यज्ञ संपन्न कराया था उन्होंने देखा है कि यज्ञ वेदी की और मेरे शरीर में यज्ञ की लपटे मेरे शरीर का स्पर्श कर रही थी माँ की प्रतिमा का स्पर्श कर रही थी मगर फिर भी किसी बिंदु को जला नहीं रही थी अग्नि भी साधक मसीबूत होती मगर रोज आज ने चीज किया जाने लगे छोटी सी अगर आग कहीं लग जाए तो मैं उसमें परे अपनी शक्ति का उपयोग करने लग जाऊंगा क्या कभी आतीत तुम्हें कभी ऐसा हुआ है साधक के पास जो शक्तियां रहती है, तो इसका नहीं उसका करने लग जाता है अगर वो भी उसी मार्ग में चला गया तो रावण और राम में कोई फर्क नहीं रह जाएगा चूंकि रावण भी यही करता था रावण योग्य था ज्ञानी था उसके पास जो शक्त सामर्थ आ गई थी उसका क्यों दुरुपयोग करने लग गया था भटका वहां से आया हमारे ऋषि मुनियों ने माध्यम भी बनाया है तो राजपुत्रों को माध्यम बनाया कि अगर मेरे जो उस तरह के कार्य में लग गया तो जिस तरह का हम कर्म करते उसका फल भी हमें मिलता है हर मनुष्य के लिए कर्म निर्धारित होता है साधक का कर्म अलग निर्धारित है तपस्वियों का कर्म अलग निर्धारित है ऋषियों का कर्म अलग निर्धारित है राजधर्म का कर्म अलग निर्धारित है आज समाज की सबसे बड़ी विडम्बना है कि हम जो जहां खड़े हैं हम उद्योगपति हैं तो पूरा समाज को लूट करके अपने अंदर समेट लेना चाहते हैं कोई दूसरा उद्योगपति आगे नहीं बढ़ना चाहे और अपने परिवार के लिए समाज के हम भान भूल जाते हैं कि समाज का एक गरीब व्यक्ति घर में पड़ा होगा भूखों लेटा होगा सोरा होगा किस तरह बदहाल होगा एक एक रात में पार्टी में इतने पैसे लुटा दिए जाते हैं जितने में एक, गा, एक, एक पूरे गाँव का कायाकल्प किया जा सकता है परिवर्तन की हम बात करें मगर यह चेतना जागृत नहीं होगी आवाज कभी उठाई नहीं जाएगी और जो आवाज उठाता वो अहंकारी है जो आवाज उठाता क्या वो अपने आप को पुजवाना चाहता है मगर अगर चाह रहा होता तो पंद्रह साल के अंतराल आ चुकी तब से मेरी यात्रा चले मैंने कभी उस रास्ते मैंने नहीं तय किया कि समाज में बार बार अपने आप को अपने चरण पूजन करवाऊ इस रास्ते से समाज का हित भी नहीं है और धर्म क्षेत्र बढ़कर के दूसरा स्थान भी नहीं ले अगर मेरे शिव का जीवन जीता हूं इसलिए मैं समाज कह रहा हूं मुझे कोई मंत्रियों मिनिस्टरों से कोई भेद नहीं चुकी वो भी मेरे मैंने इसलिए कहा कि मैं बार बार जो टिकट टिप्पणी करता हूं चूंकि उनकी वो कमियां है उन्हें उन स्थानों को ग्रहण भी नहीं करना चाहिए परिस्थितियां हो जाए कोई ऐसे सफर में कर रहा है मजबूरियां हो कि हम उनके बगल में बैठने के लिए किसी तरह बाध्यता हो जाए एक अलग बात है धर्म के किसी मंच में राजनेता और धर्म के व्यक्ति को एक साथ कभी बैठना नहीं चाहिए मैं धर्म और राजनीति को जोड़ने की बात कह रहा हूं मगर वह कि धर्म के मार्गदर्शन में राजनीति चले यह नहीं कि धर्म और राजनीति एक बगल में बैठ करके धर्म चोर और राजनीति चोर दो चोर चोर दोनों मौसेरे भाई बन जाए हम भी लुटे तुम भी लुटे रहो लूटो जितना समाज को लूट सको आवेदन समाज को देखा करो मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं अनेकों धार्मिक आयोजन होते हैं उनके जब भी प्रसारण हुआ करे उनको देखा करो अभी एक प्रसारण कुछ समय पहले मैं देख रहा था एक धार्मिक आयोजन चल रहा था पूरे धर्माचार बड़े बड़े बुलाए गए थे देश के कोने कोने के सब अलग अलग स्थानों पर सजे सौरे बैठे हुए थे एक पहले धर्म की वो क्रियाएं चली की आपस में एक दूसरे की बड़ाई करते रहे घंटों निकल गया एक दूसरे का माल्यार्पण करते रहे एक दूसरे की चाटकारता करते रहे उनमें भी एक अध्यक्ष बनकर बैठ गए कि हमारे महतो के अध्यक्ष उनके संचालन में चल रहा है थोड़ी देर बाद एक मुख्यमंत्री आए उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री नजर आए सभी धर्मचारों की गद्दियां गदियों से उछलने लगी गद्दियां खिसक गई और दौड़ पड़े माला लेकर के कितना थोथापन है कितना उछलापन है कितना उछलता है यह उनका हल्का नजर आता है कि एक मुख्यमंत्री आ गया सब जितने धर्माचार्य दौड़ पड़े उसके चढ़ों कर रज पाने के लिए कि साथ मुख्यमंत्री की हमें नजदीकता मिल जाएगी तो हमें कुछ सहयोग मिल जाएगा हमारे संस्थान बड़े अच्छे स्तर से बन जाएंगे फर्क सिर्फ इतना है कि उनमें और मुझमें मैं इस तरह की भावना को पैर से ठोकर मारता हूं आदर मान सम्मान करता हूं मगर अगर मुख्यमंत्री भी आए तो चल करके यहां पर भक्तिभाव से आए बैठे तो उसी भाव से बैठे हो जाती है समाजिक कार्यकर्ता को आगे बैठना चाहते हैं उनको व्यवस्था यहां भी मेरे द्वारा दे दी जाती है मगर उन्हीं व्यवस्थाओं में क्योंकि समाज का कोई प्रशासनिक अधिकारी है उसको महत्व तो मिलना चाहिए मगर महत्व तो कहां पे मिलना चाहिए इस में नहीं। भक्तों के समक्ष मिलना चाहिए समाज के समक्ष मिलना चाहिए अंथा वही हो रहा है कि सभी संकल्प लेते हैं कि हम समाज को सुधारेंगे मगर कर क्या रहे हैं ये समाज देखे समझे मेरे द्वारा बार बार इंगी इसलिए नहीं किया तुमको सोचना ही पड़ेगा इन बिंदुओं पर और इसीलिए मैंने भक्ति मानव कल्याण संगठन का गठन किया है मेरे द्वारा जो एक प्रवाह डाला जा रहा है जगह जगह दुर्गा चालिका का पाठ हर घर में मागा ध्वज रंगे सभी जाति धर्म संप्रदाय को एक भाव से लेकर चलने की बात मेरे मुसलमान भी मेरे दीक्षित शिष्य यहीं पर बैठे हैं मैं अगर चाहू तुमको खड़ा करूं मैं कहीं बार बार करें, मैं करने लग जाऊंगा इसको समाज ले कभी मेरे जन्म स्थान से जुड़े हुए भी मुस्लिम संप्रदाय के लोग मेरे दीक्षा प्राप्त हुए मगर किसी को मैं धर्म बदलने की कभी बात नहीं करता उनसे कह रहा हूं जो अच्छायां तुम पे हाँ मिलती हैं उनको भी स्वीकार किया करो और अपने धर्म में भी जो तुम्हारी अच्छायां उनको भी बड़ी तीव्रता से उसी तरह स्वीकार करो मगर जो हिंदू धर्म में सनातन धर्म में जो सत्यता है वह अन्य धर्म चूंकि अलग अलग भट जरूर गए मगर सब कहीं ना कहीं उसी धर्म के की शाखाएं हैं यदि हम गहराई में अतीत में जाएंगे और यदि वह कोई दूसरा धर्म उस तरह सत्यता रखता है तो मैंने तो समस्त धर्मों को चुनौती दी है अहंकार के बसी भूत नहीं कि एक बार आए यदि उनके पास कोई सत्यता निकल आई मैं कह रहा हूं नाक रगड़ करके उनका सेवक बन जाऊंगा उनका दास बन जाऊंगा पांच साल का बच्चा भी मेरे साधनात्मक तब्बल को पराजित कर देगा तो मैं उसका शिष्यत्व तो ग्रहण कर लूंगा आजीवन उसकी गुलामी करूंगा मगर समाज में अगर ये नहीं होगा तो समाज में सत्य निकल करके आएगा कैसे समाज में परिवर्तन आएगा कैसे कल काल का भयवाह वातावरण छटेगा कैसे उसके लिए हम आपको सभी को प्रयास करना पड़ेगा मैं नफा मुक्त जीवन जीने की बात कह रहा हूँ इसलिए मानसाह आहार मुक्त जीवन जीने की बात कह रहा हूं राजनीति और धर्म को इसलिए जोड़ने की बात कह रहा हूं कि राजनीतिक जिनको धर्म का ज्ञान हो सच का ज्ञान हो वास्तव में जो धर्माचार कहलाने के अधिकारों हो सकते हैं मगर निश्चित आज वर्तमान में अगर गिने जाए तो हाथों के पोरों की उंगलियों में गिन जाएंगे ये धर्म के मार्गदर्शन में राजनेता तो रहेंगे तो सही मार्ग तो में ज्यादा चलेगा नहीं अपराध बढ़ता चला जा रहा है इस अपराध को कैसे रोका जाएगा केवल धर्म एक ऐसा माध्यम है धर्म और राजनीति को अलग करने की आवश्यकता नहीं सिर्फ है कि धर्मचार्यों को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए मार्गदर्शन देना चाहिए चिंतन देना चाहिए दिशा देना चाहिए मगर खुद चुनाव लड़े खुद कभी मंत्री बनने की ख्वाहिश हो जाए खुद कभी मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश हो जाए मैं उन्हें धर्माचार मानता ही नहीं भले भले चाहो भगरोधारी पैने बैठे मगर धर्म और राजनीति को जोड़ना नितान्त तो अवश्यक है योग और धर्म का समन्वय नितान्त अवश्यक है कुछ लोग योग को अलग मानते हैं कुछ लोग योग को केवल बीमारियों के निदान का साधन मानते हैं क्योंकि उनको योग की पूर्णत्व का ज्ञान नहीं है कि योग का पूर्णत्व तो स्वरूप क्या है भटकाव केवल इतना है चूंकि योग का तात्पर्य केवल उछलकूद करना कुछ आसन व्यायाम कपाल भाती अनोम विलोम केवल यही नहीं योग है योग का तात्पर्य आत्मा को परम सत्ता से जोड़ना शरीर मन और श्वासों का नियंत्रण प्राप्त करना योग की कुछ क्रियाएं जितना कुछ योगाचार्यों द्वारा कराई जाती है समाज को हो सकता है कुछ कम ठीक हो जाए कुछ पेट कम हो जाए कुछ बीमारियों में थोड़ा लाभ मिल जाए क्योंकि बीमारियों में लाभ मिलता है केवल आज के योगाचार्य नहीं कर रहा है हमारे अतीत के ऋषि मुनियो ने हर आफनों का शोध केवल किया है केवल अध्यात्म बढ़ने के लिए नहीं किया गया था चूंकि अगर मनुष्य अपने मानवता के पूर्णत स्वरूप से पूर्ण स्वरूप उसके कहते हैं कि हर मानव की कुंडली चेतना जागृत हो हर मानव दृश्य और अदृश्य संबंध स्थापित करने की क्षमता रखता हो और उस क्षमता में यदि कहीं पीछे हट जाए तो उस योग की क्रियाओं के माध्यम को लेकर ले। कुछ कुछ किसी योग गुरु का मार्ग दर्शन नहीं होगा कि तुम्हारे पास योग करने के बाद मानसिक स्थिति क्या बन रही है इसका ज्ञान वैज्ञानिक मशीनों से नहीं किया जा सकता एक चैतन्य योगी जिसने उस मार्ग को तय किया हो उस मार्ग से निकला हो वही बता सकता है तुम्हारे मन में इस तरह की स्थिति आ रही है विचारों में इस तरह की स्थिति आ रही है तो तुमको अब क्या करना चाहिए किस तरह समय योग करना चाहिए किस तरह समय ध्यान करना चाहिए किस तरह समय सौवास में किस तरह का भोजन करना चाहिए केवल एक चैतन्य योगी ही बता सकता है अंत प्राणवायु जब जागृत होगी तो आप नाना प्रकार के विकारों से ग्रसित हो जाएंगे योगी यदि सच्चे योगी के मार्गदर्शन न हो तो अधिकांश या भोगी बन जाता है आचार्य रजनीश का पूरा जीवन देखे भोग से समाज का मार्ग क्या है क्योंकि समाज को भ्रमित करने या समाज को अपने चक्र में उलझा लेने की सामर्थ्य किसी का मूलाधार केवल एक जागृत हो जाए केवल मूलाधार चक्र जागृत हो जाए तो समाज के बहुत बड़े समाज को जिधर चाहे उधर दिशा को मोड़ सकता है भटका सकता है मगर योग का पूरा तुझे विस्तार का चिंतन है मैं अगर चाहूंगा तो यहां इतने कम समय में दे, दे नहीं सकता मगर मैंने समाज को कहा है कि तो धर्म ज्ञान योग विज्ञान जिस चीज का योगा, धर्म क्षेत्र आत्मा और परमात्मा के बीच का ऐसा कोई रहस्य नहीं जो समाज जानना चाहे मैं उसे बताना ना और सत्ता के ग तो उस दिशा में पढ़ने की सत्ता उस भेदभाव को दूर करने की क्या मानव मानव में भेद समाप्त कर दे जो असंतुलन समाज में जब तक वह दूर नहीं होगा जब तक शांति आएगी नहीं एक बेचारा भूखो मर रहा है एक अरबों की संपद पर कुंडली मारे बैठा है हर मनुष्य अपने कर्तव्य को समझे जो उसका जहां पर है वो केवल इसलिए जीवन नहीं कि हमारे लिए कि अगर वो मानवता का पूर्ण स्वरूप हासिल कर ले तो उसे ज्ञान हो जाए कि मेरे पास धन संपदा तो इसका उपयोग मुझे किस प्रकार करना चाहिए या किस प्रकार नहीं करना चाहिए अगर वो धर्म के अगर खुद नहीं आता तो इसीलिए गुरुओं की शरण में जाने की बात कही गई है मेरे द्वारा जो चिंतन दिया गया कि मनुष्य सर्वशक्तिमान है मगर यदि वो उसे गुरुओं का मार्गदर्शन ना मिले तो पशुओं और कीड़ों मकड़ों से भी बदतर होता है वह तो चलना भी नहीं सीख सकता कीड़ों मकोड़ों को तो ज्ञान होता है कि अपने परंपरा से माता पिता हट जाएं तो उसी तरह चलेंगे जिस तरह उनके कीड़े मकोड़े पशु चल रहे होते हैं मगर एक मनुष्य का बच्चा यदि जंगलों के जानवरों के बीच पड़ जाए तो जानवरों की तरह चलने लगेगा माता पिता भी गुरु होते हैं जो मेरे पास द्वारा चिंतन दिया गया कि हम सब कुछ सीखते हैं केवल गुरु परंपरा के माध्यम से और गुरु से हमें ऊर्जा मिल पाए इसके लिए हमारे अंदर शिष्यत्व तो आना नितांत है। यदि गहराई में जल है धरती के नीचे तो हम वहां खोदेंगे तो पानी निश्चित रूप से मिल जाएगा हमारे अंदर शिष्यत्व तो आए हमारे अंदर वह भाव पक्ष आए हमें सदगुरु की प्राप्ति निश्चित रूप से हो जाएगी अगर जीवन में हम भटका होगा खुद जीवन जी रहे हैं दिनभर खुद अनित न्याय अधर्म करते हैं थोड़ी देर के लिए पूजा पाठ करते हैं और सोचे हमें सदगुरु की प्राप्ति हो जाए तो कभी नहीं प्राप्ति हो सकती आते भटकाओं का जीवन छोड़ दो सदमार्ग में चलो अच्छाइयों अच्छा अपने अंदर धारण करो क्योंकि सदैव याद रखो हम बदलेंगे जग बदलेगा इस बात को दो शब्दों को सदैव याद रखो यदि कलिकाल को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा तभी यह समाज बदल सकेगा अंधा आज का वर्तमान समाज भटक रहा है वर्तमान समाज ठगा जा रहा है लूटा जा रहा है कि वही बात है उन लोगों द्वारा कही जा रही बातें उन्हें कहीं जमीन आवंटन कर रहा है गरीब बेचारा मर रहा है झोपड़ी के लिए और जिनके पास अरबों खरबों की संपत्ति आ रही है वैसे भी लुटोरे को समान लूट रहे हैं उन्हें फ्री में जमीन दी जा रही है बड़ा संस्थान खोल लो योग के नाम पे आयुर्वेद के बड़े बड़े संस्थान चलाए जा रहे हैं धर्म के नाम पे आडंबर रचा जा रहा है लोगों को ठगा जा रहा है प्रचारों को देखें, कही कहा जा रहा है बस एक रुद्राक्ष खरीद लो आपको सब कुछ हासिल हो जाएगा एक रुद्राक्ष आपको रुद्धियां सिद्धियां सब कुछ प्राप्त हो जाएंगी इससे हम रुद्राक्ष का भी अपमान करते हैं हर चीज की सामर्थ्य होती है हर चीज का किस तरह फल होता है उससे हम अतिशयोग करके करें तो हाथ तुम्हारे तो रुद्राक्ष बिक जाएंगे क्योंकि गरीबों को तरह लूट लो, ले लो बेचारे कोई बेरोजगार अब्यवस्था समाज में फैला रखी है कि बेचारे गरीब और गरीब होते चले जा रहे हैं जरा दुख दर्द समझना है तो उन बेरोजगारों के घरों में जाओ जिनके माता पिता रोज भगवान की पूजा करते हैं अपने बच्चों को कर्ज अपना पेट काट काट करके पढ़ाते हैं और जब वो डिग्री लेकर के आता है तो सोचते हैं कि हमारी नौकरी लग जाएगी रोज इंटरव्यू के लिए आज यहां वहां हैं। लगी समाज में असंतुलन अपराध क्यों नहीं बढ़ेगा अगर एक बार नहीं दस बार अगर जगह भटकेगा तो उसके पास धन अपना जीवोपार्जन करने के लिए रास्ता बचेगा क्या उसे धर्म से भी दूर रखा जाता है राजनीति लुटेरों की तरह कार्य कर रही है धर्माचार उन्हें ज्ञान नहीं दे रहे धर्माचार उन्हें धैर्य का पाठ नहीं पढ़ा रहे कि धैर्य रखो, भूखो, मर जाओ। धर्म से मत करो। आज तुम बेरोजगार हो कल हो सकता तुम पढ़ने लायक सत्ता पर विश्वास रखो अगर आज तुम बेरोजगार हो उसके पीछे तुम्हारा ही कारण होगा भले राजनेता लूट रहे हैं तो तुम लूटिस रहो की कहीं ना कहीं तुम्हारे भी कर्म होंगे अपने कर्म को सुधारो और आज अपनी ऊर्जा आवाज उठाओ कर्म तो पूजा पाठ को ही नहीं करते के खिलाफ अपनी आवाज को उठाओ युवाओं के पास इतनी बड़ी शक्ति है कि राजनीति को बदल करके रख सकते हैं और है अधर्मी और न्यायों को अपने ओटो ओटो से उनको उनको वह अधिकार मत दो हर अपने अपने क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति लोगों चुनो जो तुम्हारे लिए जनकल्याणकारी कार्यो के लिए कार्य करें ऐसे धर्माचार्यों के सामने सर झुकाओ